श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ सो सोलह तेरह जून अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा श्री राधिका तत्व जन्म मृत्यु तत्व पंडित जी बैठे हुए हैं वे उत्तर प्रदेश के हैं श्री राम कृष्ण हस्कर मास्टर से भागवत के ये बड़े अच्छे पंडित हैं मास्टर और भक्तगण एक दृष्टि से पंडित जी की ओर देख रहे हैं श्री रामकृष्ण पंडित जी से क्यों जी योग माया क्या है पंडित जी ने योग माया की एक तरह की व्याख्या की श्री रामकृष्ण राधिका को योग माया क्यों नहीं कहते पंडित जी ने इस प्रश्न का उत्तर भी एक खास तरह का दिया तब श्री रामकृष्ण ने कहा राधिका विशुद्ध सत्व की थी वे प्रेममयी थी योग माया के भीतर तीनों गुण हैं सत्व रज और तम परंतु राधिका के भीतर शुद्ध सत्व के सिवाय और कुछ न था मास्टर से नरेंद्र अब श्रीमती को बहुत मानता है वह कहता है सच्चिदानंद को प्यार करने की शिक्षा अगर किसी को लेनी है तो राधिका से लेनी चाहिए सच्चिदानंद ने स्वयं ही अपना रसा स्वादन करने के लिए राधिका की सृष्टि की थी राधिका सच्चिदानंद कृष्ण के अंग से निकली थी आधार सच्चिदानंद कृष्ण ही है और श्रीमती के रूप में स्वयं भी आधे है अपना रसा स्वादन करने के लिए अर्थात सच्चिदानंद को प्यार करके आनंद संभोग करने के लिए इसीलिए वैष्णव के ग्रंथ में है राधा ने जन्म ग्रहण के बाद आंखें नहीं खोली थीं यह भाव था कि इन आँखों से और किसे देखूं? राधिका को देखने के लिए यशोदा जब कृष्ण को गोद में लेकर गई थी तब उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए आंखें खोली थीं कृष्ण ने क्रीड़ा के बहाने राधिका की आंखों पर हाथ फेरा था नए आए हुए आसाम के लड़के से तूने देखा है छोटा सा बच्चा दूसरों की आंखों पर हाथ फेरता है पंडित जी विदा होने लगे पंडित जी मैं घर जाऊँगा श्री राम के स्नेह कुछ प्राप्त हुआ पंडित जी भाव गिरा हुआ है रोजगार नहीं चलता कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके पंडित जी विदा हुए श्री रामकृष्ण मास्टर से देखो विषय लोगों को और बच्चों में कितना अंतर है यह पंडित दिन रात रुपया रुपया कर रहा है पेट के लिए कलकत्ता आया हुआ है नहीं तो घर के आदमियों को भोजन नहीं मिलता इसीलिए इसके उसके दरवाजे दौड़ना पड़ता है मन को एकाग्र करके ईश्वर की चिंता कब करे परंतु लड़कों में कामनी और कांचल नहीं है इच्छा करने से ही ये ईश्वर पर मन लगा सकते हैं लड़के विषयी मनुष्यों का संग पसंद भी नहीं करते राखाल कहता था विषयी आदमी को आते हुए देखकर भय होता है मुझे जब पहले पहल यह अवस्था हुई थी तब विषयी आदमी को आते हुए देख कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता था कामारपुकुर में श्री राम मल्लिक को इतना मैं प्यार करता था परंतु जब वहाँ आया तब उसे छू भी न सका श्री राम से बचपन में बड़ा मेल था दिन रात हम दोनों एक साथ रहते थे एक साथ सोते थे तब सोलह सत्रह साल की उम्र थी लोग कहते थे इनमें से अगर एक औरत होता तो साथ ही विवाह भी हो जाता उसके घर में हम दोनों खेलते थे उस समय की सब बातें याद आ रही है उनके संबंधी पालकी पर चढ़ कर आया करते थे कहार हिंजोड़ा हिंजोड़ा कहा करते थे श्री राम को देखने के लिए कितने ही बार मैंने बुला भेजा अब चाणक्य में उसने दुकान खोली है उस दिन आया था जहाँ दो दिन रहा था श्री राम ने कहा मेरे तो लड़के बाले नहीं हुए भतीजे को पालकर आदमी कर रहा था कि वह भी गुजर गया कहते ही कहते श्री राम ने लम्बी साँस छोड़ी आँखों में पानी भर आया भतीजे के लिए दुख करने लगा फिर उसने कहा लड़का नहीं हुआ था इसलिए स्त्री का पूरा प्यार उसी भतीजे पर पड़ा था अब वह शोक से अधीर हो रही है मैं उसे बहुत समझाता हूँ पगली अब शोक करने से क्या होगा तो वाराणसी जाएगी अपनी स्त्री को वह पागल कहता था भतीजे के लिए दुख करने से वह एकदम डायल्यूट हो गया गल गया मैं उसे छू नहीं सका देखा उसमें कोई मादा तत्व तो नहीं है श्री रामकृष्ण शोक के संबंध में यही सब बातें कर रहे हैं इधर कमरे के उत्तर ओल वाले दरवाजे के पास वह शोक देवल ब्राह्मणी खड़ी है ब्राह्मणी विधवा है उसके एकमात्र लड़की थी उसका विवाह बहुत बड़े घराने में हुआ था उस लड़की के पति राजा की उपाधि पाए हुए थे कलकत्ता में रहते हैं जमींदार है लड़की जब अपने मायके आती थी तब साथ सशस्त्र सिपाही पालकी के आगे पीछे लगे हुए आते थे माता की छाती उस समय गज भर की हो जाती थी वह एकलौती लड़की कुछ दिन हुए गुजर गई है ब्राह्मणी खड़ी हुई भतीजे के वियोग से राम मल्लिक की क्या दशा थी सुन रही थी कई दिनों से वह लगातार बाग बाजार में से पागल की तरह श्री राम कृष्ण के पास दौड़ी हुई आती थी इसीलिए कि अगर कोई उपाय हो जाए अगर वे इस दुर्जीय शोक के निवारण की कोई व्यवस्था कर दें श्री राम कृष्ण फिर बातचीत करने लगे ब्राह्मणे और भक्तों से एक आदमी यहाँ आया था कुछ देर बैठने के बाद कहा जरा जाऊं जरा बच्चे का चांद मुख भी देखूँ तब मुझसे नहीं रह गया मैंने कहा क्या कह रहे? उठ यहाँ से ईश्वर के चांदमुख से बढ़कर बच्चे का चांद मुख मास्टर से बात यह है कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य जीव जगत घर द्वार लड़के बच्चे यह सब बाजीगर का इंद्रजाल है बाजीगर झंडे से ढोल पीटता है और कहता है देख तमाशा मेरा तू देख तमाशा मेरा बस ढक्कन खोला नहीं कि कुछ पंक्ष पक्षी उसमें से निकलकर आकाश में उड़ गए परंतु बाजीगर ही सत्य है और सब अनित्य है। अभी है थोड़ी देर में गायब कैलाश में शिव बैठे हुए थे पास ही नंदी थे उसी समय एक बहुत बड़ा शब्द हुआ नंदी ने पूछा भगवन यह कैसी आवाज है शिव ने कहा रावण पैदा हुआ है यह उसी की आवाज है कुछ देर बाद फिर एक आवाज आई नंदी ने पूछा यह कैसा आवाज है शिव ने हंस कहा यह रावण मारा गया जन्म और मृत्यु यह सब इंद्र सा है अभी है अभी गायब ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य पानी ही सत्य है पानी के बुलबुलें अभी हैं अभी नहीं बुलबुलें पानी में ही मिल जाते हैं जिस जल से उसकी उत्पत्ति होती है उसी जल में अंत में वे लीन भी हो जाते हैं ईश्वर महासमुद्र है, महा है। जीव बुलबुलें उसी में पैदा होते हैं उसी में लीन हो जाते हैं लड़के बच्चे एक बड़े बुलबुले के साथ मिले हुए कई छोटे छोटे बुलबुले हैं ईश्वर ही सत्य है उन पर कैसे भक्ति हो उन्हें किस तरह प्राप्त किया जाए इस समय यही चेष्टा करो शोक करने से क्या होगा सब चुप हैं ब्राह्मणी ने कहा तो अब मैं जाऊँ श्री राम ब्राह्मणी से सच तुम इस समय जाओगी धूप बहुत तेज है क्यों इन लोगों के साथ गाड़ी पर जाना आज जेठ की संक्रांति है दिन के तीन चार बजे का समय होगा गर्मी बड़े जोर की पड़ रही है एक भक्त श्री रामकृष्ण के लिए चंदन का एक नया पंखा लाए हैं श्री रामकृष्ण पंखा पाकर बड़े प्रसन्न हुए कहा वाह वाह ओम तस्तकाली यह कहकर पहले देवताओं को पंखा झलने लगे फिर मास्टर से कह रहे हैं देखो कैसी हवा आती है मास्टर भी प्रसन्न होकर देख रहे हैं